तम मैंने जो पूर्व के दो भेद दिए थे अवीतम ये चाहता फिर वह अवीत किस में था शेष में शे उसका उन्होंने एक यदाहु शब्द की पंक्ति शुरू की थी कि प्रसक्त प्रतिषेधी क्या लिखा था उन्होंने प्रसक्त प्रतिषेधी अः पीछे से चलना है यदाहु से चलना उसके आए तो वही कहने जा रहे हैं कि इन्होंने जो शेष जो दूसरा नाम है परिशेष यह बताना चाह रहे हैं बाय भाषा की पंक्ति लिख रहे हैं कहाँ के लिख रहे हैं बाय भाषा की अब पंक्ति लिखने जा रहे हैं यदाहु से पहले हुआ कि जो अभी वितरेकी जो है यात्रा येणा कारणम अनुमत वो क्या कहा था शेषवत कारणे न कार्य अनुमीये तत्व पूर्वात और ये अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम सामान्यतो दृष्टम अने अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र जो दर्शन है वो सामान्यतो दृष्टम इसी यहाँ हम लोगों ने सोचा कि कुछ फल फ्रूट देखे सोचे अन्य जगह पर भी ऐसे ही होगा सामान्य हो जाता है अंतर्गत वही यहाँ कह रहे हैं अतः उस शेष का दूसरा हुआ बीतमाने अन्वयी अभीतमाने वितरेकी वित विशेषण इतम ज्ञातम इति भीतम माने विशेष माने अन्वय सहाचार्य ज्ञातम इति भीतम नवीतम इति अभी वितरेक व्यक्ति कहा था उस वितरेक व्यक्ति का क्या बताए थे साध्या भाव, साध्या भाव, भाव प्रतियोगी। ये कौन हुआ व्यति ये हो गयी अन्वय व्याप्ति अथवा हेतु समानाधिकरण हेतु समान अधिकरण भाव प्रतियोगी साध समण व्याप्ति तो वही कहना जा रहा दो इसलिए उन्होंने कहा इसलिए वित्पत्तियों शेष वाकर ने किया शिष्य परिशिष्य ती ऐसी सह कर्म विपत्ति किया व अस्ति अनुमान ज्ञानस्य वही अनुमान ज्ञान का क्या विषय जहाँ बन गया होगा उस अनुमान का नाम हो जाएगा तब्ध अर्थ में कौन प्रत्यय हुआ है मतुप प्रत्यय हुआ अब उन्होंने एक दृष्टान्त दिया जैसे एक इसका लिखने जा रहे हैं प्रसक्त प्रतिषेधित जैसे किसी ने कहा शब्द गुण शब्द क्या है गुणा है क्यों गुण है उन्होंने कहा मानस चाक्षुष प्रत्यक्षा सती बहि इंद्रिय ग्राय जाति मत्वात इस पर शब्द ये कह दिया अब ये निकला की इस शब्द में क्या सिद्ध करें? करे तो सिद्ध करेंगे कि जो मानस जो चक्षु है उसके प्रत्यक्ष का अभिषय है क्या है हमारा आ विषय है और क्या है बहिर इंद्री ग्राह जाति मान इंद्री हुआ सोत्र इंद्री तद तदग्राह जाति हुआ शब्द जाति तद जाति मत है कौन शब्द है? है जैसे स्पर्शव स्पर्श में क्या है बहिर इंद्री हुई त्विंद्री तदग्राह जाति स्पर्शत्व जाति तदव हुआ स्पर्श उसमें गुणत्व भी है अब यह जो शब्द है वो कहा शब्द को किसमें हम लोग करे शब्द आश्रय पहले शब्द सिद्ध हो गया गुण फिर गुण सिद्ध होने पर उस गुण का आश्रय एक द्रव्य सिद्ध करेंगे तो उस गुण शब्द रूप गुण का आश्रय कौन हो पृथ्वी हो की जल हो की तेज हो की वायु हो की आत्मा ऐसे कहते कहते सब का प्रसेद करते करते अंत में न इनका किसी का गुण नहीं इसलिए प्रसक्त प्रसक्त माने जितने द्रव्य अभी आकाश जितने द्रव्य थे उनमें जो प्रसक्तता उसका प्रसिद्ध होगा उसमें संभव नहीं हुआ अथा प्रसक्त प्रतिदे प्रस्य मान प्राप्त का प्रसिद्ध हो गया क्यों नहीं हुआ क्योंकि क्यों? उपलब्ध नहीं होती है इसलिए कहा प्रसक्त का जब प्रसिद्ध हुआ अन्यत्र जहा जहा था वहा वहां निषेध किए और अन्य जगह उसका संभव नहीं है तो अर्थात एक कौन आकाश एक द्रव्य की सिद्धि होगी इसीलिए शिष्य माणे प्रत्यय जब बचेगा जो उसी का नाम क्या हो जाएगा परिशेष वो कौन होगा शब्द गुणाशन आकाश की सिद्धि करेंगे उसका बड़ा लंबा क्यों उसमें नहीं होगा क्यों गंध की होगा तो गंध प्रतीति होना चाहिए बड़ा लंबा परंतु परन्तु अर्थ क्या हुआ प्रस्य माने प्राप्त पदार्थे सुप्रसे सती जो प्राप्त जो वस्तुएं थी उनके प्रसेद होने पर और अन्यत्र जो आठ का प्रसिद्ध कर दिया अन्य कोई नोमा है नहीं अब जो सिद्ध होगा वो कौन होगा अब अभी सिद्ध करने जा रहे हैं कौन आकाश है। तो किस अनुमान से सिद्ध होगा परिशेष अनुमान पर वही कहने जा रहे हैं अन्यत्र प्रसंगात शिष्य मान जो बच अन्य का तो है नहीं है शिष्य माण सम्प्रत परिशेषा व जो शिष्य मान सम्प्रत जिसका होगा वह परिशेष अनुमान होगा उस परिशेष अनुमान के द्वारा क्या होगा आकाश की शुद्धि होगी वह शब्द गुण आश्रय तेन किसकी होगी शब्द गुण आश्रय तेन अब अभी तस्वीर जो अभी जो जिसको हम बोलते हैं वितरेकी, की अबीत क्या है वितरेकी वह जो वितरेकी लिंग तीन प्रकार का हो गया इनके यहाँ पर भी माने अन्वई हो गया वितरेकी हो गया अन्य वितरे भी हो गया तो इनका कहने का जो अभी तस् अबीत देखो साहब लेखना वितरेखिना जो जा अबीत जाए उसका वितरेकी का उदाहरणम अग्रे अविधास्यते माने वितरे अनुमान का आगे हम उदाहरण देंगे यदि अमलो करना तो वही पृथ्वी स्वेतर भिन्ना गंधवत्वात ये किसका उदाहरण है केवल वितरेकी का किसका उदाहरण या केवल केवल वितरेकी का उदाहरण कौन सा है तो कल बताए देख क्या है स्वामी जी जी हम ठीक है अस्य अभी तेक उदाहरणम अग्रे अभिधास्यते आगे इसका उदाहरण देंगे वही वही जो ये उदाहरण हुआ कि जो इच्छा दया गुणा कुचित आश्रिता गुणत्वात कैसे तो कहेंगे शब्द बात ऐसे सबका आत्मा से हो गई ऐसे सब अनुमान करेंगे इसी का नाम दूसरा परशेषानुमान परशेषानुमान कहिए शेष बद कहे मान जहा पर जो हमारे पहले स्वीकृत तो उनमें अंतर्भाव ना हो और फिर एक नए की जब सिद्ध अवशिष्टा तो जो सिद्ध होगा उसी को संस्कृत बोलते हैं परशेषानुमान उसी का उदाहरण अग्रे किम अविधास्यते अग्रेमन मन असद कारणाद उपादान्थ इतकारिका निरूपण अवसरे अभिधाष्यते किस कारिका के निरूपण में असद उपादान कारणाथ है किसी के याद है असत क्यों नहीं हो सकता है जगत का कारण उन्हें हेतु दिया है असत का कोई कारण नहीं होता है अकारात असत न असत नहीं हो सकता कार्य कोई कार्य चलिए अब बीतन चार द्विधा माने बीत के कैपता उन्होंने बीतम माने बीत का मतलब क्या बताया गया अभी केवल माने अन्वयी वही उन्होंने बीतम अत्र माने सबसे पहले बीत अभीता बीत के दो भेद बताए उनमें पुनः कर बीतन चार द्विधा पूर्वत सामान्यतो तो दृष्टा माना अवीत का निरूपण करके अब जो भीत है उस भीत का निरूपण करने जा रहा है क्योंकि पूर्वत के दो भेद किए थे बीतम अवीत तो अभीत का उन्होंने निरूपण कर दिया अब कौन बचा बृहज निरूपण भीतम बचा उस भीत के दो भेद है कौन कौन पूर्वत सामान्यतो दृष्टं दृष्टा उनमें तत्र एकम उन्हें बीत में दो हुए एक हुआ पूर्वत एक हुआ सामान्य तो दृष्ट उन दोनों में जो एक है वह उसका लक्षण कर एकम बृहद दृष्ट लक्षण सामान्य विषय तत् पूर्व नामकम बीतम ये पूर्व नाम का वीत का लक्षण कर रहे हैं दृष्ट लक्षण सामान्य विषय स्व हम। ना धर्म इसे बन्ही का धर्म क्या है बंधित्व उस ने बन्ही का ज्ञान होगा तब हमको जब महानस में ने बन्नी ज्ञात है तब तो हम पर्वत में जाते हैं तो धुआं को देख कर बन्ही का स्मरण हो जाता है क्या हो जाता है हमारा हम? बन्ही का स्मरण इसलिए आज जो रूप शब्द बताएंगे इसीलिए उसका करेंगे दृष्ट लक्षण सामान्यम ये उसका क्या है लक्षण है वही कहने जा रहे दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम विषय यने जिसका दृष्ट स्वलक्षण सामान्य है विषय उस बीत का नाम है पूर्व नामकम बीतम कौन सा बीत हुआ पूर्व नामकम बीतम उसका और स्पष्ट करने जा रहे हैं इतने सिर्फ साफ़ नहीं हो रहा पूर्वम जब क्योंकि पूर्वत है ना तो पूर्वम मान प्रसिद्धम पूर्व कार्य क्या कह दिया प्रसिद्धम पूर्वम प्रसिद्धम कैसे प्रसिद्ध होना चाहिए तो दृष्ट स्वलक्षण इति यावत यावत का मतलब होता तो यह पूरा पूरा सही सही अर्थ निकल गया यही अर्थ वास्तविक है यावत यावत पर्यंतम असया पंक्ति एवं अर्थ आना तावत पर्यत विचार कर्तव्य तब तक विचार करना जब तक यह अर्थ न निकले इसलिए उन्होंने क्या लिखा पूर्वम प्रसिद्धम पूर्व का अर्थ क्या किया प्रसिद्धम प्रसिद्ध कार्य क्या किया दृष्ट स्व लक्षण सामान्यम इति यावत् ये हुआ हमारा उसका विषय है पूर्व शब्द का अर्थ हुआ इतना हुआ पूर्व शब्द का पहला हुआ पूर्वम यानी प्रसिद्धम प्रसिद्ध क्या हुआ दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम इति पूर्वम विषय माने सामान्य आगे वाला पंक्ति पहले लिखा था दृष्ट लक्षण सामान्य विषय ये उसका लक्षण किया था उसमें अब एक एक पद का अलग अलग अर्थ करके बता रहे हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि हमने जो कहा कि पूर्व माने क्या है क्योंकि पूर्ववत्त में वित्पत्ति करना पूर्वत तो पूर्व का मतलब हुआ प्रसिद्ध क्या प्रसिद्ध हो तो उसका तो उन्होंने कह दिया दृष्ट लक्षण स्वलक्षण सामान्यम इति यहाँ स्वलक्षण शब्द से लेना स्वम असाधारणम लक्षणम रूपम मान स्व माने असाधारण लक्षण माने धर्म वही है जिसका स्वरूप तो बन्नी का असाधारण धर्म क्या जो बन्नी को छोड़ करना बन्नी पृथ्वी का साधर्म कौन हुआ पृथ्वीत्व गंधवत्व ये सब क्या असाधारण धर्म है उसी ने उन्होंने लिखा दृष्ट स्व माने स्व क्या स्वम असाधारण असाधारण लक्षण का अर्थ किया रूपम क्या लग किया लक्षण माने रूप और स्व माने असाधारण जो रूप है वही उसका क्या है स्वलक्षण क्या स्वलक्षण करते क्या हो गया असाधारण रूप मने असाधारण धर्म क्या हो गया असाधारण धर्म इसीलिए वह है जहाँ सामान्य तद ये कौन विपत्ति है मतुण से मतुण तद से अस्मिन मतुभ मतुपकरण तद अस् मान पूर्वम अस्य पूर्वत पूर्वम माने प्रसिद्ध प्रसिद्ध माने दृष्ट लक्षण सामान्यम इति अस्त इति केन नूपेण विषय तेना यह है विषय जिस अनुमान ज्ञान का उस अनुमान का क्योंकि अनुमान ज्ञान रूप है प्रमाण वह अनुमान ज्ञान कहलाएगा पूर्वत उसी की वित्पत्ति कर रहे हैं तत्माने दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम तत अस्य अस् माने युमान ज्ञान स्वयं ये मान विषय तीन अस्ति अनुमान ज्ञानस्य से पूर्वत यहाँ एक तुम्हारे में नहीं है छूटा लिखा एत लिखा है ना हमारे में का एक छूट गया पूर्वत यह विपत्ति की अब सरकार विवरण करते हैं कि कहले लिए है की स्वास्थ्य क्या ले लिया हम लोगों ने लक्षण है स्वलक्षण शब्द वब्द वा असाधारण वाचक लक्षण रूप का वाचक है तद अवय संवेश विशेषालिंगित तत् व्यक्ति परम मने यहाँ इस वित्पत्ति से हुआ कि उन उन अवयव संवेश विशेष से जो युक्त है उसी का नाम है स्वलक्षण स्वलक्षण शब्द का है कि अलग अलग सपने अपने जो अवयव धर्म विशेष से, से युक्त हैं, वो सब क्या है स्वलक्षण है यश अर्थ से वह अर्थ चाहे संधित हो चा हो ऐसे दोनों का नाम क्या है प्रतिभा ज्ञान प्रतिभा भेद से उसका नाम स्वलक्षण वो अर्थ चाहे सन्निहित हो चाहे असन्निहित हो चा कैसे तो आगे लिखने वाले हैं अतः इसलिए उन्होंने कहा सन्निधाना असनिधानाभ्याम संधान तो निकट देश असन्निधान माने दूर देश इन दोनों का जो ज्ञान कराता है वही क्या हो जाएगा हमारा पूर्ववत वाला कहराएगा क्या कहेगा पूर्वत वाल। पूर वाला कहराएगा इसीलिए लगते हैं कि वस्तु का जो दो धर्म होता है एक साधारण धर्म एक असाधारण जिसे बन्नी का असाधारण असाधारण धर्म बनित्व तो है और साधारण धर्म है द्रव्यत्व तो, द्रव्यत्व तो। क्योंकि द्रव्य नौ में रह रहा है तो में रह रहा साधारण हो गया और असाधारण धर्म कौन हुआ जो बन्नी मात्र वृत्ति हुआ जैसे उष्ण तो उसका साधारण धर्म है और कौन है भास्वर शुक्ल किस में रहता है और अभास्वर शुक्ल तेजस तो अभास्वर शुक्ल तो क्या हुआ उसका असाधारण धर्म जैसे हम लोग बन्नी का लक्षण क्या करते हैं उष्ण तो उसे हम लक्षण कर सकते तो हैं अभास्वर शुक्लत्व तो उसका साधारण धर्म है प्रकाशकत्व उसका क्या है असाधारण धर्म ये सब लक्षण उसके बन जाएंगे उसी प्रकार कहते हैं वस्तु के दो धर्म होते हैं एक साधारण एक असाधारण साधारण कौन हुआ बनने का धर्म बनित माने ये अरे बनित्व हुआ असाधारण तो साधारण धर्म कौन हुआ द्रव्यत्व हुआ पदार्थत्व हुआ ये सब कौन से धर्म हो गया साधारण और यदि जदस घट है घट में दो धर्म है जैसे एक उसका आकार है इसका आकार भिन्न है, उसका आकार भिन्न है, उसका आकार भिन्न है, इसको बोलते हैं तत्द व्यक्तित्व क्या बोलते हैं तत्द व्यक्तित्व और एक उनमें रहने वाला धर्म है घटत्व धर्म तो, तो ये तद व्यक्तित्व की अपेक्षा घटत्व धर्म तो क्या हो जाएगा सामान्य हो जाएगा जब हम ऐसा कहेंगे तो सकल व्यक्ति में रहने वाला धर्म घटत्व तो है और जो प्रश्न बुद्धनाधिकार जो उसका आकार है वह उसका विशेष अलग अलग घटों का जैसे आपका आकार स्वरूप इनका आकार स्वरूप भिन्न है परंतु मानवत्व सब में एक जैसा है उसी प्रकार वहाँ पर घट में दो धर्म है एक प्रथम बुद्धनाधिकार और एक हुआ घटत्व घटत्व तो, तो है सामान और जो उसका कम्बु ग्रीवादिमत्व तो है जिसको प्रश्न बुद्धना हो गया का असाधारण धर्म कौन सा धर्म हो गया असाधारण उस किसका तो तो उसी का दूसरा नाम इसी को कहीं पर घड़ा का आकार ग्रीवा की तरह किसी देश में होता है आ, और प्रतन बुद्धनाकार किसी किसी का पेट बड़ा होता ग्रीवा छोटी होती है ऐसे भी घड़ा कहाँ मिले मिलते हैं यह प्रश्न बुद्धनाधिकार इधर ज्यादा है और कहीं कहीं क्या है लंबे लंबे उसका रहता है तो इसलिए देश के भेद से उस घड़ा के आकार कहीं शब्द का प्रयोग किया था कम्बु ग्रीवादिमान घटा है कहीं क्या प्रयोग करते हैं प्रथ बुद्धनाधिकार उसे क्या कहते हैं है? प्रथ बुद्धनाधिकार ऐसा शब्द का प्रयोग किया उसका प्रथु का अलग किया है बुधना शब्द का अलग किया उधर का भी अलग किया है यहाँ नहीं कहीं हम देखे उसको दोनों शब्द का अर्थ क्या है कि पृथु बुद्धना उदराकार का अर्थ क्या है अलग है। तो गोलाई वाला ही अर्थ आता है इसलिए सकल व्यक्ति साधारण धर्म कौन हुआ घटतवादी जाति लक्षण और असाधारण धर्मों को उसकी जो अवय सं विशेष किसी में कम अवय है किसी में अधिक है ऐसा तद व्यक्तित्व अंत में क्या कह सकते हैं उसको तद व्यक्तित्व जब ऐसा कहेंगे तो जो महान बनित हो जाएगा वो सामान्य और महानसीय बन हो जाएगी विशेष पर्वतीय बननी हो जाएगी विशेष ये तत्व व्यक्तित्व तो बन्नी में क्या धर्म हो गया एक बन्धित्व और एक तत्व व्यक्तित्व उनका यह दो धर्म हो गया क्या हो गया इसीलिए कह रहा है दृष्टम माने अधिगतम दृष्ट का मतलब क्या होता ज्ञात दृष्ट माने क्या होता है दृष्ट धातु ज्ञान सामान्य का वाचक है माने जो देखा गया जिसको हम समझ गए हैं उसे संस्कृत में क्या बोलते है दृष्टम माने अधिगतम ज्ञातम जिसको पूर्व में देखा गया के रूपण स्वा स्वलक्षणम मने असाधारण स्व तो मने असाधारणम लक्षणम मने रूपम यमान्य तद दृष्ट लक्षण सामान्यम तो क्या कहलायेगा दृष्ट लक्षण सामान्य कहलाएगा क्या कहलाएगा हमारा दृष्ट लक्षण सामान्यम तद विषय कम यज्ञान तद विषय जो ज्ञान होगा उसको कहेंगे तद पूर्वद अनुमान उदाहरण देने जा यार स्वयं यहीं पर देखिए घट जाएगा यह था धूमात बंधित्व सामान्य विशेष पर्वती पर्वत अनु बंधित्व क्या है सामान्य शब्द का प्रयोग है धूम से किसका अनुमान करते हैं है बंधित्व पर बन विशेष का अनुमान होगा कौन सा पर्वत वाली बनने का अनुमान होगा इसीलिए उन्होंने पहले किया धूमाद धूम क्या हुआ है तू? उसी पर से कहने जा रहा है बंधित्व सामान्य विशेष का प्रयोग कर रहा है ना बन्धित्व जो सामान्य विशेषो अनुमीयते बन्धित्व सामान्य जाति विशेष का क्या कहते हैं अनुमान अथवा व्यक्त रूप विशेष से अनुमीयते दो अर्थ कहने जा रहे हैं क्या कहते हैं उसका बंधित्व सामान्य अथवा बंधित्व रूप सामान्य विशेषु अनुते लिखने जा रहे हैं धूमात बंधित्व सामान्य विशेषु कुछ अनुमीयते बंधित्वावच्छिन्न बनि का पर्वत में बन्नी विशेष का क्या करते हैं अनुमीयते तस्व लिखने जा रहा है बंधित्व सामान्य स्वलक्षण उसका स्वलक्षण है तद बन नि विशेष सुदृष्टा एक बन विशेष कहाँ देखे थे आप पर्वत पढ़ के पढ़िए मार पर्वत बन्नी देख नहीं सकते हम लोग कहाँ देखे नहीं। आगे पढ़िए पंक्ति बन नि विशेष्टो रसवत्यामान महानस में हाँ पर्वत में दिखता नहीं पर्वत धूम दिखता है तो बन्नी विशेष कहाँ देखे थे महानस में उस बन्नी विशेष के द्वारा उससे संस्कार हुआ हमारा बनित्विन बन्नी का तब हम लोग क्या करते हैं जब पर्वत के पास जाते हैं धूम से किसका अनुमान होता है तो वह बन्नी विशेष ये भी बन्नी विशेष है इसीलिए उसने कितना बनित्व सामान्य जो बन्दित्व सामान्य का ज्ञान कहा हुआ था उस पर उन्हें कह रहा है एक बन्धित्व उसमें सामान्य और विशेष इन दोनों का ज्ञान कहाँ हुआ तो सबसे पहले कह रहा है आज जो एक हुआ बन्दित्व का ज्ञान मन बन विशेष का ज्ञान हमने कहा किया था पाकशाला में रसवती माने पाक साला उसी को क्या कहेंगे महानस महानस में धूम और बन्नी का साचार देखा था क्या देखा था देखा था वही उन्होंने कह दिया एक उसमें सामान्य धर्म है एक विशेष धर्म तो यहाँ वो बन्नी व्यक्ति क्या हो जाएगा तद व्यक्तित्व तद व्यक्तित्व अवच्छि बन्नी का हमने कहा दर्शन किया था महानस, महानस में उसमें दो धर्म से तद और और हमारा बंधित्व ये सामान्य धर्म हुआ तो सामान्य धर्म के ज्ञान होने के कारण अब इस विशेष बन्नी का ज्ञान होगा कौन से बन्नी का पर्वतीय बन्नी का वो एक धूम आदि बंधित्व सामान्य विशेषाह पर्वत अन पर्वते अनुमीयते उसी को कहा तस्चा माने वह जो हमारा अनुमान जिसको करने जा रहे हैं उसके लिए तस् तस् माने बंधित्व सामान्य तस्तर क्या किया बंधित्व सामान्य किम भवति तो वही कहने जा रहे हैं है स्वलक्षणम मान जाओ उसका असाधारण जो धर्म है स्वलक्षणम कि वह दो प्रकार के और वह का वन्यित्व सामान्य और विशेष उभयात्मक उसी पर उन्हें कहा है बन्य विशेषो कुछ दृष्टा रसव्याम पाकशाला में देखा था इसलिए धूम के द्वारा बनित्व सामान्य विशेष का पर्वत में हमको क्या हो गया ज्ञान हो गया क्या हो गया हमको ये कौन सा हुआ पूर्वत कौन सा हुआ हमारा पूर्ववत पूर कौन सा दो है न हमारा बीतम द्विधा कौन कौन दृष्ट अब द्वितीय कौन हो गया बीतम द्वितीय बीतम निरूपयति अपर मैं बीतम केवल सामान्यतो दृष्टम पहले वाला था पूर्वत सामान्यतो दृष्टम केवल क्या है सामान्यतो दृष्टम अब इसका सामान्यतो दृष्ट शब्द का अर्थ ये कहने जा रहा है अदृष्ट स्वलक्षण सामान्यम जिसके धर्म का हमको ज्ञान नहीं जो अति पदार्थ जैसे इंद्री का प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष हाँ अप्रत्यक्ष इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि इंद्री अत इंद्री है सभी लोग यही मानते हैं इंद्री अत्यंत उसके जिनके क्या सूक्ष्म अवयव होने के कारण नहीं आय लोग का उसमें उद्भूत रूप नहीं है इसलिए क्या नहीं हो सकता प्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्या नहीं होता इंद्री का तो इसीलिए क्या है उसमें उद्भूत रूप होना चाहिए बड़ा परिमाण होना चाहिए ये के अभाव होने के कारण क्या हो रहा है प्रत्यक्ष सभी लोग इंद्रियों को अतिद्री इसलिए कहने का इसका बोला क्या दृष्टम व अदृष्टम माने अदृष्टम माने, माने अनिगतम स्वलक्षणम स्वम मान असाधारण लक्षणम रूपम सामान्यम यषयतया तद अनुमान किम अस्त अस्माक दृष्टम यथा इंद्री विषयकम अनुमान जो इंद्री वाला अनुमान है वो कैसा है हमारा है असामान्यो दृष्ट है उस सामान्यतो दृष्ट का लक्षण क्या हुआ अदृष्ट स्वलक्षण सामान्यम उसका अनुमान का आकार लगाते हैं रूपादि ज्ञानी कर्णवंती क्रियावात जितने रूप आदि ज्ञान है वो कर्ण वाले होंगे क्यों होंगे रूप आदि ज्ञान क्रिया है ज्ञान क्या है क्रिया वही लिख रहे हैं अनुमान इन्होंने लिखा कैसे आदि ज्ञानानी ये सब ध्यान देने की बात कहा ज्ञान है क्रिया कहाँ गुण ये ध्यान देने की बात है ना यहाँ लिखते न रूपाधि ज्ञानानी वो किम कर्ण बंती मान कोई ना कोई साधन होगा पैदा करने वाला क्यों क्रियात्वात छिदक क्रियावत ये छिदक क्रिया है उसका कर्ण कौन है दुःख काटने का संबद्ध है उसी प्रकार इन रूपाधि ज्ञान भी क्रिया है इनका कोई न कोई करण होगा वो तो कौन करण होगा तो इंद्री ही करण होगा ये निकलेगा तो उन इंद्रियों को हमने देखें कि अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं इसलिए वह दृष्ट है कि अदृष्ट हो गई अदृष्ट हो गई क्या कहेंगे इसको अदृष्ट अतः इंद्रिय साधकम जो अनुमान है वो सामान्य तो दृष्ट है क्या कहे तो उसको सामान्य तो दृष्ट उसी को यहाँ था इंद्री विषय अनुमानम कौन सा अनुमान हुआ है विषय कम अनुमान अच्छा नृष्टम स्वलक्षणम ये सामान्य से तया तद जिसका पहले लक्षण देखा नहीं है अज्ञात है तो इंद्री का किसी भी किसके द्वारा है प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात नहीं है नुमाने क्रिया, त्वात त्वात। नहीं तो वहा क्या अनुमान करेंगे ज्ञानी करणवंती क्रियात्वाद क्रिया क्रियात्वाद ले क्रियावत्वाद नहीं लेगा क्रियात्वाद उसमें क्रियात्व धर्म होने से जो जो क्रिया होती है वो कर्ण वाली होती है ऐसे छिद क्रिया ये कह दिया तो इन्होंने कहा ये कौन सा हुआ अनुमान हमारा अदृष्ट लक्षण सामान्य विषयक इंद्री विषयकम् मन विषय अनुमान मन इंद्री विषयकम अनुमान मन अनुमान ज्ञान इनके ज्ञान ही ले जाना सब जगह क्या करना है लोगों को अब दूसरी बात यहाँ कहते हैं अत्र ही तो कर ना ज्ञान हाँ। साध सब लिखे ना जो रूपाधि ज्ञान है माने अत्रमन इंद्रिय साधके अनुमाने जो इंद्रिय साधक जो अनुमान है उसमें रूपाधि ज्ञान या पक्ष है क्रियात्व तो हे, क्या हेतु है और कर्णवत्व यह क्या साध्य है और साध्य का यह अनुमान कहा होता है पर्वत में किमन क्यों थे बन्ही अनुमीयते उसी प्रकार रूपाधि ज्ञान नाम ष्ठी का अर्थ कर दो निष्ठत्व मन रूपाधि ज्ञान करणवत्तम अनुमीये केन क्रियात्वेन हेतुना तो क्रिया जहाँ तृतीय का भी हेतु अर्थ होता है तृतीयांतम पंचम्यन्तम हेतु बोधकम वाक्यम न्याय कहता है तो यहाँ रूपाधि ज्ञानम में षठी कार्य कर दो निष्ठत्व ज्ञान निष्ठम कर्णवत्व करन, क्रियात्व अनुमीये रूपादि में रहने वाला जो कर्णवत्व है वह क्रियात्व तो धर्म के द्वारा क्या करते हम अनुमान करते हैं, करते हैं। तो इन्होंने कहा देखिए आप जिस हेतु का, हे का उपयोग करने जा रहे हो किस हेतु क्रियात्व तो हेतु के द्वारा उसका क्या अनुमान किसको देखने जा रहा है कर्णत्व किसी दी करने जा रहे हो कर्णवत्व किसी दी करने जा रहे हो कर्णवत्व तो देखा गया है कहां पर जो छिदक क्रिया का जो साधन है परसु उसमें कर्णवत्व तो हम तो देखाए हैं आपने कहा कि जो जिसका साध्य दृष्ट ना हो क्या ना हो साध तो कहा तो यह कर्णवत्व तो दृष्टम कहाँ देखा गया कर्णवत्व परस जो काटने वाला है ना परसु संस्कृत बोलते हैं उसको कुलाड़ी को वो कहा देखा कुलाड़ी ने जो छिदक क्रिया की उसका जो साधन हुआ हमारा परसु उसमें कर्णवत्व तो प्रत्यक्ष दृष्टा है तो आप कैसे कह रहे हैं कि अदृष्ट संलक्षण कैसे होगा जिसका साध कहीं दृष्टि न उसको सिद्ध करने वाला है जो दृष्ट हो गया वही पूछ बना रहे यद्यपि कर्णत्व सामान्य छिदाद दि माने कहना है जो कर्णत्व है वह छिदक क्रिया के छिदक क्रिया का जो वस्तु है वह क्या है बास्यादि पदार्थ कुठा, कुठार आदि है जो उसको बोलते बास्य वसूला जिसको बोलेंगे वह ये क्या है वह देखा गया बास्यादि कुठार आदि में उपलब्ध है वही कहना है कर्णत्व सामान्य मान्य कर्णत्व सामान्य धर्म है छिदाद मान क्रिया निरूपित जो बास्यादि है स्वलक्षणम दृष्टमान उपलब्धम दृष्टमान होता उपलब्ध प्रत्यक्ष साक्षात्कार वो काम कर चुके हैं यद्यपि मन सिदादि क्रियायाम करणत्व सामान्य लक्षण जो बास्यादि कुठार को की उपलब्धि देखी गई है फिर आपने यहाँ कैसे दिया दृष्ट लक्षण सामान्य तो पूर्व की तरह हो गया अतिरिक्त कैसे होगा वहाँ देखा गया यहाँ न देखा यहाँ तो भी देखा गया कहीं न कहीं देखा गया है कोई कारण कर्ण तो सामान्य जादुभावलक्षण उपलब्ध ये हुआ पूर्व पक्ष कथम पूर्वतो तो जैसे पूर्व में दृष्ट था उसी प्रकार यहाँ भी दृष्ट है आप अदृष्ट लक्षण अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय यस्य हम जो तो कहेंगे ये करेंगे दृष्ट लक्षण सामान्य भी हो गए यहाँ पर उस पर विचार तथा कैसी बात नहीं यद्यपि कर्ण दृष्ट होने पर भी सामान्य विशेषण वही कहने तथापि यजा रूपाधि ज्ञान मान किस जाति का रूपक ज्ञान में किसको करण बनाना है इंद्री को वह इंद्री दृष्टा है नहीं उसी कह रहे हैं जिस विशेष जाति मैंने सादृश्य अर्थ है मैंने जिस विशेष को हम सिद्ध करने जा रहे हैं रूपाधि रूपा ज्ञान के प्रतिकर्ण वो नहीं हमको दृष्टा है इसलिए उन्हें ज्ञान यज्जातीय अन्मीयते तजातीय कर्ण से न दृष्टम मन उस रूपक ज्ञान मे जोहम यजाती इंद्रीजातीयमीयते तजातीय इंद्रातीय कर्ण से न दृष्टि पूर्व न ज्ञात पहले नहीं अतः स्वक्षण अस्त अतः स्वक्षण न प्रत्यक्षेण दृष्टि वह जो इंद्रियत्व तो जाति रूप जो स्वलक्षण है वह प्रत्यक्ष से दृष्ट इसलिए क्या हो गया अदृष्ट लक्षण हो गए उन्हें एक विशेष धर्म को पकड़ना है क्या करना है विशेष को पकड़ना जैसे न्याय में आगे पढ़ोगे तो संपूर्ण हेतु संपूर्ण बनने को निषिद्ध कर सकता इसलिए कहेगा प्रकत पक्षक प्रकत हेतुक प्रकत साधक अनमिति के प्रति पक्षक प्रकत साधक प्रकट हेतु ज्ञान कारणम ये अलग अलग बनता है उसी प्रकार यहाँ कहने जा रहे हैं कि भ्रम किसी का ना हो जाए इसलिए तथापि रूपाधि ज्ञानी यज्ञ जाति यादृक जाति मता मन जिस प्रकार का यहाँ यज्ञ में क्या अच्छा प्रत्यय है क्या प्रत्यय है ना उसी को कह रहे हैं यज्ञ जाति मन सादृश्य अर्थ का वाचक मन है जिसे ब्राह्मण तो आधारभूत कहीं न कहीं देखा गया है इसीलिए कहने जा रहे हैं यहां नहीं देखा गया है तो वह यज्ञाति मन है वह इंद्रियत्व तो जाति कहीं देखा गई है वही कहने जा रहे हैं अतः एतावत उन्होंने लिख दिया कर्णत्व अन्य जाति मत कर्णत्व अनमीयते ताज करणस्य मत कर्ण से स्वरूप प्रत्यक्षेण न दृष्टम जिस हम जाति वाले का कर्णत्व का अनुमान कर इंद्रव जाति मत कर्ण अनुमेय ताजा मन इंद्रियव जाति मत जातिवत कर्णस्व स्वरूपेण मन प्रत्यक्षेण न दृष्टम मन इंद्रियन इंद्री का प्रत्यक्ष नहीं है कर्ण तेन हो तो हमको चाहिए इंद्रियन इसलिए कह दिया न प्रत्यक्षण दृष्टम लिखा लिखया पर तीय से कारण से न दृष्टि प्रत्यक्षण प्रत्यक्षेण स्वक्षण न दृष्टम वह कौन से जात हुई घटा रहा है इंद्रिय जातीय ही तत्कारणम व इंद्री है तत्कारण तत्कारण माने रूपाधि ज्ञान कारणम न इंद्रियम वह इंद्रियन रूपण इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं करण हो तो इसलिए कह रहे हैं नच च सामान्यस्य सामान्य स्वलक्षण इंद्रिय विशेष प्रत्यक्ष गोचरा जो इंद्रियव जो सामान्य है हम जो अयोगी लोग हैं उनको वह प्रत्यक्ष नहीं इसलिए विशेषण देने जा रहा है स्वलक्षण इंद्रिय विषय किं प्रत्यक्ष गोचरो अरवाक दृश न हम लोगों को है नहीं जैसी बंधित्व सामान्य का स्वलक्षण बन्नी का अरवाक दशाम यथा दृष्टम प्रत्यक्ष है तदवत ना माने बंधित्व का कौन लोग कर लेते हैं हम पामर व्यक्ति भी इसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं तथा इंद्रियव का नहीं है अयोग्य इसलिए और इन्होने अनुमान तीन प्रमाण किसके लिए आवश्यक थे हम लोगों के लिए बनाए थे कहते इससे भी अतिरिक्त आवश्यक है तो कहा उन योगियों के लिए कोई आवश्यक नहीं है लौकिक करते हैं। बताया था ना पीछे इसीलिए उसको याद करा रहे हैं अतः इंद्रियव सामान्य स्वलक्षण इंद्रिय विशेषा वैसे मन प्रत्यक्ष गोचरु अरवाक दृष्टान न यथा वितरेकी दृष्टांत इसको बोलते है क्या बोलते हैं वितरे की दृष्टान यथा बंधित्व तो सामान्य हम लोगों को दृष्टा है तथा इंद्रित्व तो सामान्य दृष्ट नहीं है यथा गंधवती क्या है पृथ्वी है ऐसा जल नहीं है यम तन्नव यथा जलम इसको बोलते हैं वितरेकी की अन्वयी दृष्टान्त यथा महानसम जहाँ हेतु भी रहे और शाद भी रहे उस दृष्टान्त का नाम है अनुयी दृष्टान्त और जहां पर सिद्ध कुछ किया जाए और दृष्टान्त में उसका अभाव सिद्ध किया जाए वो होगा वितरकी दृष्टांत जैसे बन्वी न बन्ही दृष्ट है तदवत किम नहीं दृष्टा है इंद्रिय दृष्ट नहीं है दोनों विरोधी हो गए ना अभाव हो गए ना वही कहने जा रहा है सामय कौन सा दृष्टांत है, वितरेकी दृष्टान यथा सामान्य स्वलक्षण बन ही अरवाक दृशाम अरवाक दृश्यों को पता चल जाता है पर तथा न इंद्री सामान्य से इंद्री सामान्य को उनको नहीं चलता सोयम पूर्वता सामान्य तो इसलिए पहले वाला जो सामान्य दृष्टि से ये क्या है भिन्न तुल्य होने पर भी कुछ इसमें विशेषता वही कहने जा रहे हैं सोयम बीतत्वीन उभयो समान यद्यपीत के दो वेद है बीतत्वीन दोनों की समानता होने पर भी इस रूप से उन दोनों अनुमानों में भेद है तीन रूपे नदृष्ट लक्षण स्व-लक्षण सामान्य और दृष्ट लक्षण स्व-सामान्य इस रूप से कहना है स्वयं पूर्वता सामान्य तो दृष्टात माने जो पूर्वता जो सामान्यता दृष्टा दृष्ट होने सत्यपी बीतत्व दोनों तुल्य है पहले वाले की अपेक्षा ये भिन्न है यह जो बीत के जो दो भेद किए एक का लक्षण किया अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य और एक दृष्ट स्वलक्षण सामान्य इस रूप से वो दोनों भिन्न भिन्न है एक होते हुए भी इस रूप से भिन्न है तुल्य विशेष मन भेद मन बीतत्व समान होने पर भी दृष्ट लक्षण दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम अदृष्ट स्वलक्षण सामान्यम इस रूप से दोनों क्या हो गए हमारे भिन्न भिन्न विशेष माने भेद विशेष का अर्थ यहाँ क्या है प्रभेदाह मैंने पूर्वत अनुमान से सामान्य तो दृष्ट अनुमान का क्या है भेद है ये दोनों में क्या है पूर्व कैसा है दृष्ट सुलक्षण सामान्य है और सामान्य तो दृष्ट कैसा है सामान्य यही कह दिया इति तुल्य विशेषाह और उसका भी स्पष्ट अर्थ करने जा रहे हैं कैसे दोनों में कैसे दोनों भेद है तो अत्रचा दृष्टम दर्शनम मैंने दृष्ट का क्या किया है दर्शन इसका मतलब कौन वित्पत्ति करना चाह रहे हैं आए? भाव में दृष्टम माने दर्शनम और ये दृष्टम कहते दर्शन विषय तब कौन कर्म वित्पत्ति हो जाती अत्र दृष्टम अर्थात पहले वाले का जो दृष्ट शब्द था वो कर्म वाला है किसमें बीत बत वाले माना पूर्वत वाले में और यहाँ वाले में क्या हो रहा है भाव में हो रहा है इसलिए लिख रहा है दृष्टम का तुरंत कह दिया दर्शनम दर्शनम इति दृष्टम सामान्य नपुंस के भाव का अक्तांत क्या होता नपुंसक लिंग हो जाता तो जो सामान्य तो दृष्टम में जो दृष्ट शब्द है उसका अर्थ क्या है दर्शनम सामान्यता अब ये जो सामान्यता शब्द में है ये कैसे बना पंचमयास तसिल होगा और दृष्टम जब अक्तांत बन जाएगा तो अक्तांत के युग में सष्टी हो जाएगी तो कैसे बुन सामान्य से होगा इसीलिए सर्व भक्ति सर्विभक्त तसील त एक सूत्र तस् आदिता उद्दात मर्द हरस्व सिद्धांत कौमदी पढ़े सुने कभी संज्ञा प्रकरण में त मर्द हरस्व मालिकात तस्य आदिता उसकी वृत्ति में लिखा है सॉरी त आदव, आदव अर्धम उदातम ऐसा लिखा है अर्ध शब्द अत्र अभिवक्त नक्षित माँ लिखते है अब आज लिखा है आदो कैसे से न क्योंकि आदिता लिखा सूत्र में आदो वृत्ति में तस्ल प्रत्या तो आदि लिखना चाहिए तो ये चीज से ज्ञापित होता सर्व विभक्त्या तसी वक्तव्य यह एक बार्तिक सभी विभक्तियंतों से तसी प्रत्यय होता है तो किससे हो गया सप्तमयंत से भी हो गया आदवि आदिता उसी प्रकार सामान्य सामान्यता क्या हो गया षष्टी में भी तसी प्रत्यय लिखने जा रहा है सब व्याकरण की बात लिखने शुरू कर दिए सामान्यता सामान्य सामान्यस्य, सर्व विभक्ति कहा सर्वभक्त भक्त इस वार्तिक वाला यहाँ तसी प्रत्यय हुआ है सामान्य सर्वभिव्यक्ति कहा तसी और अदृष्ट लक्षणस्य सामान्य दर विशेष दर्शन विशेष करने जा अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विशेष अदृष्ट स्वलक्षण का क्या हुआ यहाँ पर सामान्य विशेष दृष्ट मान दर्शनम सामान्य तो दृष्टानुमानम माने अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विशेष का जहां दर्शन हो उस अनुमान का नाम है सामान्य तो दृष्ट अनुमानम क्या उसका लक्षण हो गया सामान्य तो दृष्ट अनुमानम वही लिख दिया इन्होंने इन्होने सर्वमचा आ गया ना ये अब इन्होंने कहा इतना लंबा चौड़ा यहाँ विस्तार किए जा रहे हैं तो यहाँ तो कुछ मूल में दिया नहीं है आपने त्रिवद के और भेद के प्रभे कर रहे हैं। हमारी एक तात्पर्य नाम की टीका है क्या है न्याय बार्तिक माने बासायन का भाष उसमें न्याय बार्तिक उस पर एक है तात्पर्य नाम की टीका है। उपलब्ध है छपी हुई है क्या नाम है गंगाना झा परिसर से तो उसमें कह रहा सर्वम चाहिए तब जितनी हम यह बात कहने जा रहे हैं बीत अबीत सबकी बात या जो न्याय शास्त्र का जो न्याय तात्पर्य टीका उस न्याय तात्पर्य टीका हमने क्या कर दिया है हाँ अस्माभी अस्माभी के न कई ही बाचस्पत मिश्र भी अस्माभि अपने लिए क्या वचन का प्रयोग करते है बहुवचन का किस नियम की द्वारा अस्मदो द्वयो एक सूत्र ऐसे वो अपने मत कर दीजिएगा असमदोदेश सूत्र कहता है एक के लिए भी अपने लिए द्विवचन भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने अकेले के लिए बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं इसलिए श्रुति भी कहती वतम सत, जीव, जीवा महा। वयम। एक आदमी संध्या कर रख सौ वर्ष जी हम लोग तो कौन हम लोग हम केवल हम तो संध्या कर रहे हैं हाँ तो सबके लिए कह रहे वो तो बहुवचन हो जाएगा पूरा घर परिवार जी जाएगा तो हाँ मतलब है अपने मतलब एक मत है एक बहुत सुंदर अर्थ कहते हैं तो लंबा चौड़ा है कि कैसे कैसे करेंगे तो और हो जाएगा दूसरा अर्थ भी चलिए जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनसे पूरे समाज का ग्रहण हो जाता है उस पूरे समाज का ग्रहण यही सर्वनाम की विशेषता है ठीक अतः पूर्ण सर्वम चाहि असमा मान्य बाचस्पति मिश्र महोदय किम न्याय तात्पर्य जो टीका इनकी है उत्तम उस सब को हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्यों बिस्तर भया विस्तार के भय से हम नहीं यहाँ कर रहे हैं अब आप कह रहे थे हमको लिखवाए हैं तो हमने ये लिखवाया यत्र मन्मी है कारण इन तो कार्य मनुमी थे कारण नहीं लिखा है यहाँ नीचे आगे लक्षण समझ रहे हैं हाँ, है। हाँ आप बताइएगा फिर बताइएगा अब यह अनुमान का निरूपण हो गया अब एक आने वाला है आगम प्रमाण यही इसे काट दीजिए इसको स्वामी मैंने कहा है कि यहाँ से निरूपण करने जा रहे हैं श्रुति, है आप इसका क्या है आगम प्रमाण का निरूपण करने सबसे पहले ये आगम प्रमाण की जरूरत क्या है इस पर विचार करने वाले कैसे आगम की सिद्धि क्योंकि जो वैशेषिक शास्त्र है वो आगम को नहीं मानते अन्य जो शास्त्र है बौद्ध वो नहीं मानते हैं और जैन भी नहीं मानते सब आगम को नहीं मानते हम लोगों का आस्तिक दर्शन कौन है दर्शन वो भी आगम को स्वतंत्र नहीं मानता है अनुमान आदि के द्वारा मान लेता है इसलिए कह रहे हैं इस आगम की क्यों आवश्यकता है सर्वप्रथम उसके विषय पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए कैसे आगम शुरू होता है वही लिखने जा रहे हैं की उससे अनुमान से नहीं काम चल सकता इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा आगम को, आगम को मानना पड़ेगा और यही बताना चाह रहे हैं कि आगम के बाद अनुमान का निरूपण क्यों करना है पहले क्यों निरूपण नहीं कर दिया आगम पहले क्या प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के बाद हम शब्द प्रमाण का क्यों निरूपण नहीं कर दे रहे हैं आगम का क्यों करने का है? आगम में भी अनुमान की आवश्यकता आगम में भी क्योंकि जब शक्ति ज्ञान होगा तो वो अनुमान के द्वारा शक्ति ज्ञान होगा तो जब कोई बता रहे वही प्रक्रिया एक शक्ति ज्ञान की एक प्रक्रिया बता रहे हैं, यहाँ ले कर रहे प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवण समान दो व्यक्ति हैं, एक होता प्रयोजक एक होता प्रयोज्य वृद्ध वृद्ध का तात्पर्य यहाँ बुढ़ा मत समझिए माने ये ज्ञानवान वन जो उस शब्द को उस जानते उसके अर्थ को जानते हैं, तो हम लोगों के मतलब प्रयोजक वृद्ध एक प्रयोज्य वृद्ध जैसे घर में एक हुआ माता जी एक हुआ मान लो पिताजी तो ये दोनों पिताजी माता जी से कहेंगे लोटा लाओ तो माता जी लोटा लाएगी तो लड़का जो छोटा खेलता रहो देखता रहता है तो वो सोचता है आ, कहता है लोटा ले जाओ बाल्टी लाओ तो लड़का समझ जाता है जो पहले माताजी लाए थी उसका वह लोटा कहा जाता है और जो अभी लाए हो क्या कहला जाए बाल्टी कहलाई यही वो दो पशु जो जानने का इच्छुक बालक बैठा है वो इसी व्यवहार से शक्तिग्रह हो जाता है अनुमान करता है वो क्या करता है वही कहने जा रहे हैं प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रमणान्तरम मैंने जो प्रयोजक जो वृद्ध हुआ मैंने जो प्रेरक किसी को जाओ तुम तो हो गए हम हो गए प्रयोजक जाने वाला होगा प्रयोज्य और प्रेर और प्रेरक तो प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रमणानंद मान प्रयोजक वृद्ध की शब्द की सुनने की समरन तुरंत बाद में क्या होता है प्रयोज वृद्ध प्रवृत्ति माने प्रयोज वृद्ध की प्रवृत्ति हो जाती है तो लड़का सोचता है इस शब्द में कोई ऐसी शक्ति जरूर है कि इन्होंने कहा और तुरंत ये दौड़ पड़े इसीलिए कहना प्रयोज वृद्ध प्रवृत्ति हेतुक जो ज्ञानम और जो प्रयोज वृद्धि की प्रवृत्ति का जो हेतु ज्ञान है उसका वो लड़का क्या करेगा अनुमान करेगा इसलिए कह रहा ज्ञान अनुमान पूर्वक उत्प्रयोज वृद्धि में जो प्रवृत्ति का हेतु ज्ञान है वह क्या करेगा अनुमान पूर्वक अनुमान पूर्वक शब्दार्थ संबंध ग्रहणस्य शब्द और अर्थ के बीच का जो संबंध जिसको शक्ति कहते हैं उसका ज्ञान कैसे होगा अनुमान पूर्वक होगा किसके द्वारा होगा अतः अनुमान के द्वारा इसलिए शब्द प्रमाण के पहले अनुमान प्रमाण निरूपण करना चाहिए क्या करना चाहिए शब्द प्रमाण के पहले अनुमानक प्रमाण के अनुरूप में संगति बताने जा रहे हैं कि अनुमानक प्रमाण के बाद शब्द प्रमाण के पहले अनुमानक प्रमाण का निरूपण इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पर जो पद पदार्थ का जो संबंध ज्ञान है जिसे हम कहते हैं संबंध कहिए शक्ति का ये तो पर्याय वाती शब्द अर्थ के बीच में जो संबंध है उसका नाम क्या है शक्ति है वो तो कहीं इच्छा रूप है अलग बात है कहीं वाच्यवाचक भाव कहीं तादात में परंतु वह जो बीच का संबंध है उसी का नाम शक्ति उस शक्ति के अलग अलग दर्शनकार कोई शक्ति को, को, को इच्छा रूप मानता है तो कोई कुछ मानता है अपनी जगह परंतु उन दोनों के बीच में एक संबंध है वह संबंध का ज्ञान कौन कराएगा अनुमान कराएगा इसलिए जब वो संबंध का ज्ञान होगा तब वो घट का का का कराने में समर्थ होगा बिना होगा बिना शक्तिग्रह के नहीं यही हम कितने शब्द शब्द प्रयोग करते हैं जिस की आपको अर्थ करंतर नहीं, आप नहीं प्रयोजक जो वृद्ध है वो क्या करेगा प्रयोजक वृद्ध जब उच्चारण करेगा उच्चारण समान तुरंत सुनने के बाद ही प्रयोज वृद्धि में प्रवृत्ति होगी उस प्रयोज वृद्धि प्रवृत्ति माने हेतु के द्वारा क्या कहेगा माने प्रयोजक प्रयोज वृद्ध प्रयोज प्रवृत्ति ज्यादा प्रवृत्ति पूर्व ज्ञान पूर्विका पूर्व ज्ञान पूर्वक है नहीं होती तो प्रवृत्ति नहीं होता वो इसलिए कहेगा प्रयोजक वृद्ध प्रवृत्ति हेतु ज्ञान अनुमान पूर्वको थी शब्दार्थ संबंध ग्रहण से इधन प्रयोज वृद्धि प्रभुति ज्ञान पूर्वक शब्द और अर्थ के संबंध का ग्रहण माने ज्ञान होता है अतः स्वार्थ संबंधम ज्ञान सहकारिणा माने अपने शब्द और अर्थ के संबंध ज्ञान सहकारी है शब्द बोध में एक कारिका है पद ज्ञान तु करणम द्वार तत्व पदार्थ धी शाब्द बोधाफलम शक्त धी सहकारणी यह मुक्तावली के शब्द प्रमाण की प्रथम कारिका है क्या पद ज्ञान करण है पद ज्ञान करण द्वारम तत्र पदार्थ धी पदार्थ ज्ञान जो द्वार मन व्यापार और शक्ति धी सहकारणी और जो पद का जो पद पदार्थ का जो शक्ति है वो क्या सहकारी कारण है? वही शब्द का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं क्या लिख रहे हैं स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणा मन पद पदार्थ का जो सम्बन्धक व संबंधक ज्ञान है सहकारी कारण किस में शाब्दोध में इसमें जो शब्द शाब्द बोध को पैदा करता है उसका सहकारी कारण कौन है तो वह शक्ति ज्ञान है उसी को यार उन्होंने शब्दों में प्रयोग किया स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणसा शब्द से अर्थ प्रत्यायकवा जब वो शक्ति ज्ञान सहकृत शब्द माने वाक्य तब तो वो क्या करता है अर्थ का प्रत्यय माने बोधक होता है अतः अनुमान अनुमानूर्वक अनुमान पहले आएगा इसके अतः अनुमान पूर्वक अतः अनुमान शब्द लक्ष्य आप्त श्रुति आप्त वचनम् ये क्या करते हैं शब्द का लक्षण करते हैं उन्हें शब्द से अनुमान पूर्वकवाद अतः अनुमान के पक्षान रूपण करना इसका आवश्यक है क्या करना है आवश्यक है इसलिए उसने कह दिया अब ही कहने जा रहे हैं इसमें है कौन इसका लक्ष्य है आप्त तो लक्ष्य है और आप श्रुति तो क्या है लक्षण लक्षण बोल दीजिए उसमें लिखा तो भाई आप देख ही नहीं रहे हैं तत्र आप वचन तो इति लक्ष्य निर्देशा इसमें वहाँ पर क्या था दृष्टम कौन लक्ष्य कौन लक्षण सब भूलते जा रहे हैं आप सामान्य तो दृष्टम हाँ अदृष्टम लक्ष्यम क्यूँकी क्योंकि दृष्टम दृष्टम अनु दृष्ट प्रमाणस इधम लक्षणम प्रतिविशिया व्यवसायो क्या बताया था लक्षण हाँ तो यहाँ पर क्या हुआ हाँ अब तो आप दृष्टांत लोगों को समझाएंगे लक्ष्य चले तप्त वचनम लक्ष्य निर्देश आपत्वन क्या हो गया लक्ष्य का निर्देश है आप सही बोल रहे हैं लक्ष्य का निर्देश है और दूसरा क्या है हमारा जो बच गया हमारा कौन आप तो श्रुति ही वो लक्षण हो गया क्या लिखे लक्षण हो गया आप देखिये आप तो श्रुति का कितना सुंदर अर्थ करें याद रखो आप धातु से बनता है ना इसलिए कर आपता श्रुति का स्त्रीलिंग है इसलिए टावंद लगा आपता आपता माने प्राप्ता प्राप्त माने युक्ता माने आपता माने प्राप्त प्राप्त माने युक्त माने यु श्रुति से युक्त क्या हो कोई कहना है इसीलिए आपता चाशो श्रुति थी आप कहा भाग जाएगा तो पुंबद भाव हो जाएगा कर्मधार में क्या हो जाता है पुंबद कर्म है हाँ यही है व्याकरण के बिना एक अक्षर नहीं होगा नहीं आपता श्रुति होना चाहिए लिखा क्या है आप श्रुति आप पुंबद भाव होकर क्या बन जाता है आप श्रुति ही आप उस मन श्रुति के वही लगाने जा रहे हैं आप त्रुति तो है। क्या श्रुति क्या चीज भैया श्रुति मान शब्द राशि वेद कहोगे यहां श्रुति श्रीना वाक्य तो क्या श्रुति तो हमारे यहाँ प्रमाण है नहीं है श्रुति प्रमाण शब्द शब्द ज्ञान प्रमाण है इनके यहाँ इनके यहाँ सब ज्ञानात्मक प्रमाण है क्या है हमारा इसीलिए उसका तुरंत लक्षण करने जा रहा है श्रुति का मतलब क्या वाक्य जनितम वाक्यर्थ ज्ञानम वाक्य से जनित तो जो वाक्य तक ज्ञान है वह यहाँ पर क्या है श्रुति है श्रुति से, से ज्ञान विवक्षित है इसीलिए क्यूँकी इनके यहाँ सांख के ज्ञान रूप संपूर्ण, बुद्धि रूपी संपूर्ण प्रमाण है अब इनको यदि श्रुति का शब्द राशि करोगे तो आगम कहोगे तो विरोध हो जाएगा इसलिए उनका श्रुति माने वाक्य जनित वाक्य ज्ञानम के जनितम वाक्य अर्थ ज्ञान का अर्थ क्या है हमारा श्रुति है और वह जो एकदम या यथा तत्व जो होगा वही हो दोषहीन जो होगा अब उस पर आगे कहने जाए लक्षण किसका बन गया ये कहा श्रुति का लक्षण बन गया श्रुति की हमने लक्षणा कहा की श्रुति की लक्षणा हमने की वाक्य जनित वाक्य ज्ञान में इतना जैसे एक द्विरेप पद होता है द्विरेपो रौती सुने हो दौती द्विरेपा रौती द्विरेप रोता है तो किसका मतलब क्या है माने द्विरेप से लेना है द्विरेप घटित शब्द और फिर शब्द से लेना उसका अर्थ इसको बोलते हैं लक्षित लक्षण क्या बोलते हैं इसको मैंने द्विरेप पदेन लक्षिता भ्रमर पद और भ्रमर पदे ने लक्षिता जीव विशेषा क्या हुआ पद से घटित हो गया भ्रमर पद भ्रमर पद से घटित क्या हुआ जीव विशेषा भ्रमर पद से घटित तो भ्रमर पद का बात हुआ वो तो यहाँ लोग कहते हैं जैसे द्विरेप शब्द कौन द्विरेप वाला कौन हुआ वह हमारा रेपद्रम पद उस भ्रम पद से किस किसमें लक्षणा करता है जीव विशेष में इसको बोलते हैं लक्षित लक्षणा कौन से लक्षणा बनते हैं इसी का यहाँ बड़ा सुंदर है उसी प्रकार कहते हैं यहां श्रुति शब्द का भी लक्षित लक्षणा करनी है पहले उन्होंने क्या कहा माने जेसी द्विरेफ शब्द किं लक्ष्य द्विरेफ पदेन रेफ दया घटित भ्रमर पदम और भ्रमर पदम पुनः किं लक्ष्य भ्रमर पदेन शक्त संबंधी जो जंतु विशेष माने जो उस भ्रमर पद का जो सक संबंधी जो जीव विशेष उसको लक्ष्य अतः लक्षित लक्षण उसी प्रकार यहाँ कहते हैं श्रुति पदे नाक्यम लक्ष्य थे अपना वाक्य पद वाक्य जन ज्ञानम लक्ष्य थे श्रुति पदे ने किम लक्ष्य थे वाक्यम और वाक्य किम लक्ष्य वाक्य जनित ज्ञानम तो क्या हुआ लक्षित लक्षणा हो गयी क्या हो गई लक्षित लक्षण हाँ पहले क्या हुआ श्रुति पदे ने किम लक्षितम वाक्य ने किम लक्षित वाक्य ज्ञान मान्य बाक अर्थ वाक्य ज्ञान इसलिए क्या कहलाएगी ये लक्षित लग्छे लक्षणा कहेगी मान्य बाक जन जो ज्ञान है इसको पर, इसको लक्षित लक्षणा क्या लेना है तो लक्षणा ऐसा भी इन्होंने अर्थ किया है इसका लक्षित लक्षणा कौन सी की है क्यों ऐसा लक्षण करना है श्रुति से क्या करना तो कह श्रुति से सामान्य अर्थ श्रुति का जो प्रसिद्ध अर्थ है कौन सा वेद उसको छोड़कर क्या लिया आया बाक, वाक्य बाक्य को भी छोड़कर के वाक्य जनित ज्ञान परि तो।, तो कहते हैं यह अर्थ तो लेना आवश्यक है कहीं कहीं पर श्रुति पद से स्मृति मिले स्रोत व्य श्रुति वाक्य व्याह या श्रुति पद से शब्द लिया मनुश्रुति स्मृति दोनों को लिया गया इसका मतलब है श्रुति शब्द कुचित श्रुति मात्र का भी वोचक है और कुचित श्रुति शब्द वाक्य सामान्य का वाचक है इसका वाचक है इसमें प्रमाण देते हैं श्रोतव्य श्रुति वाक्य माने श्रुति सुनना चाहिए श्रुति वाक्यों से सुनना चाहिए तो जब श्रुति वाक्य सुनोगे तब ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए तब तो गीता पढ़ना चाहिए तब नहीं पढ़ना चाहिए तो श्रुति नहीं है श्रुति तो उपनिषद कहलाएगी इसका मतलब है वहाँ श्रुति पद ब्रह्म सूत्र को भी लेना है गीता को भी लेना है उपनिषद को लेना है तो जैसे माँ श्रोतव्य श्रुति बाग के भया में जो श्रोत जो श्रुति बाग के अभ्या में जो श्रुति पद है और किसका वाचक है गीता का ही वाचक है उपनिषद का ही वाचक है और ब्रह्म सूत्र का अर्थात गीता माने स्मृति का ही वाचक है ब्रह्म सूत्र माने युक्ति न्याय उसका ही वाचक है और श्रुति का श्रुति का ही वाचक है ये तीन है ना माने कौन श्रुति तीन होता है प्रस्थान है ना तीन कौन कौन तीन है श्रुति प्रस्थान और स्मृति और न्याय तो न्याय में कौन आता है ब्रह्म सूत्र श्रुति में आती उपनिषद और गीता स्मृति पंथ जो तीन है ना उसी में आता है न्याय मूलक हो क्या युक्ति मूलक ज्यादा है कौन सी चीज न्याय पंचावय का नाम न्याय है अथवा संसदोत्तर मीमांसा में जो न्याय है अधिकरण रचना वो न्याय है उससे भी युक्त का नाम न्याय रखा गया है इसी भाग का जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम अब यहाँ पर यह चर्चा होने जा रही है की बड़ा शास्त्रार्थ होता है स्वतः तो प्रमाण है की परतः प्रमाण है हैं, इसलिए उसके परता प्रमाण वादी है इसलिए उसकी वाक्य ज्ञान स्वतः प्रमाण स्वतः प्रमाण कहते हैं ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राहम स्वतःम माने जिस से जिस जिस जिससे उसका ज्ञान पैदा हुआ जिस सामग्री से उसी सामग्री से उसमें रहने वाला प्रमाण मान प्राम कहिए उस प्रमाण का दूसरा मन सत्यत्व मन वास्तविकता का ज्ञान जैसे घटक ज्ञान यदि चक्षुर इंद्री से पैदा हो तो घटक ज्ञान में रहने वाली जो वास्तविकता है वह अभी चक्षुए ग्रहण करे तो कहलाएगा स्वतत्व घटक ज्ञान घट के ज्ञान को पैदा करे और उस ज्ञान में वास्तविकता हम अनुमान के द्वारा पैदा करें इसको बोलते हैं परतः प्रमाण स्वतः प्रमाण के लक्षण क्या लिख लो ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्य स्वतत्व वह स्वत:स्त दो प्रकार का होता है उत्पत्तिगत होता है और व्यक्तिगत <laughs> माने दोषा भाव सहकृत स्व आश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व ऐसा ऐसा लक्षण आता सामान्य लिख लीजिए मैंने ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व स्वतत्वम ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व स्वतत्व इस पर कल विचार होगा ज्यादा इसको एक अलग बना दिए यहां से और कल ही सब विचार होगा बस बहुत समय हो चुका है एक घंटा तो हो ही नहीं ये इस...